गीता तत्वचित वर्ण विचार युधिषि कहते हैं शूद्रे तो यद्भत्मे तच न दृश्य से न ना वैश्द्रो भव शुद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण यक्ष्यत सर्प वृत्त स ब्राह्मण तन्न ये सर्प ते शूद्रमतिशेत हाँ यदि शूद्रो में भी ये लक्षण मिलते हैं और ब्रिजों में यानी ब्राह्मण छत्री आदि में यदि नहीं मिलते तो उस शुद्र को शुद्र नहीं कहना चाहिए और न ब्राह्मण को ब्राह्मण जहाँ ये लक्षण हो उसे भी ब्राह्मण कहना चाहिए और जिसमें ये लक्षण ना हो उसे शुद्र कहना चाहिए इस पर सर्प पुनः प्रश्न करता है जाति अर्थात जन्म को वर्ण का प्रमाण क्यों नहीं मानते इसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं जातिरत् महासर्प मनुष्यत्वे महामते संकरात् सर्ववर्णा नाम दुष्परिक्षेद में हे महासर्प मनुष्यों में समानता रहने के कारण जाति अर्थात जन्म की परीक्षा बहुत कठिन है कौन किसकी संतान है इसकी परीक्षा कैसे की जाए जबकि दुष्ट स्त्रियां व्यभिचार द्वारा सब वर्णों से संतान उत्पन्न कर लेती हैं इसलिए परीक्षा का मुख्य साधन आचार ही है ये बातें हम पहले भी स्वधर्म मीमांसा पर विचार करते हुए कह चुके हैं पर प्रसंग को देखते हुए हमने उनको दोहराना उचित समझा इस सारे विवेचन का निष्कर्ष यही है कि वर्णों को जन्मना मानने से हम एकाधिकार और विशेषाधिकार के उस संकीर्ण दायरे में अपने को कैद कर ले रहे हैं जिसने अस्पृश्य अछूत जैसे शब्दों का आविष्कार किया और मनुष्य के साथ पशु से भी बदतर व्यवहार किया हमने बड़ी लंबी अवधि तक यह भूल अपने हृदय में सजो कर रखी है जब तक वह दूर नहीं होगी हमारा यह सनातन हिंदू समाज दृढ़ता के साथ खड़ा नहीं हो सकेगा यह तो हम पर भगवान की महती कृपा ही है कि वे हमारे राष्ट्रीय जीवन में युग युग में ऐसे महापुरुषों को भेज देते हैं जो हमारी भूलें दिखाकर उन्हें दूर करने का उपाय प्रदर्शित करते हैं इस युग में ही स्वामी विवेकानंद हुए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वाणी को ही दोहराते हुए कर्मणा वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया एक सौ अड़तालीस शरीर में रक्त के भी चार प्रकार प्रश्न उठता है कि भगवान ने चार वर्णों की ही बात क्यों कही तीन या पांच की क्यों नहीं इसका उत्तर है कि प्रकृति ने भी मनुष्यों को बंटवारा चार श्रेणियों में ही किया है मनुष्य का रक्त भी चार ही प्रकार का होता है जिसे ब्लड ग्रुप कहते हैं ए बी ए बी और ओ पाश्चात्य देशों में सर्वेक्षण के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो गया है कि इन चारों ब्लड ग्रुप वालों को प्रतिशत जो है ए बी तीन प्रतिशत बी नौ प्रतिशत ए बयालीस प्रतिशत और ओ छियालीस प्रतिशत यही प्रतिशत थोड़े बहुत अंतर से भारतवासियों के संदर्भ में भी सही होंगे यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या ए बी बी ए और ओ ब्लड ग्रुप वालों को क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र वर्ण का माना जा सकता है यह खोज का एक सुंदर विषय हो सकता है कि इन वर्णों की जो विशेषताएं बताई गई है क्या वे संबंधित ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में मोटे तौर पर मिलती है क्या ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अधिक अंतर्मुखी शांत संयमी और विद्याव्यसनी होता है क्या बी ब्लड ग्रुप वाले अधिक अधिकार प्रिय होते हैं क्या ए ब्लड ग्रुप वालों में व्यवसायिकता अधिक होती है उसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप में क्या यथास्थिति वाद भी भावना अधिक प्रबल होती है परीक्षण से तो यह सिद्ध नहीं होता फिर कुछ लोग ब्लड ग्रुप का उदाहरण देकर वर्ण का जातिगत यानी जन्मगत होना मानते हैं और कहते हैं कि जैसे ब्लड ग्रुप नहीं बदल सकता वैसे ही वर्ण भी नहीं बदल सकता पर ये ब्लड ग्रुप तो सभी जातियों में मिलते हैं यह जन्मना वर्ण का तर्क नहीं टिकता फिर पैसे की दृष्टि से देखें तो ब्राह्मण भी जूते की दुकान खोले बैठे, बैठे हैं या शुद्र वैसे तथा क्षत्रियोचित कर्मों में लगे हुए हैं अतः इस दृष्टि से भी गुण कर्म विभाग के अनुसार ही वर्ण का बंटवारा सिद्ध होता है फिर कुछ लोग कहते हैं देखो ब्लड ग्रुप ए बी के साथ ए बी तो मिलता ही है पर साथ ही B, A और O ग्रुप भी मिलते हैं उसी प्रकार B ब्लड ग्रुप B के अलावे O के साथ मिलता है वैसे ही A के साथ A के अलावे O भी मिलता है परंतु O ब्लड ग्रुप के साथ केवल O ही मिलता है दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं यह बताकर वे लोग कहते हैं कि स्मृति की बात यहाँ पर मिल जाती है कि ब्राह्मण अपने वर्ण के अलावे क्षत्रिय वैश्य और शुद्र इन तीनों वर्णों से कन्या ले सकता है क्षत्रिय अपने वर्ण के अलावे शेष दोनों से और वैश्य अपने वर्ण के अलावे शुद्र वर्ग से कन्या ले सकता है तथा शुद्र अपने वर्ण को छोड़ अन्य किसी वर्ण से कन्या नहीं ले सकता ब्लड ग्रुप की दृष्टि से केवल क्षत्रिय के संदर्भ में वैश्य वर्ण की कन्या ग्रहण करने का अतिरिक्त विधान स्मृतिशास्त्रों में है पर बाकी अन्य सब बातें हुबहू हुँ मिल जाती हैं इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यह तर्क ऊपर से भले ही माननी है मननी है और परीक्षणीय दिखाई देता है पर इसे मान लेने पर ब्राह्मण वही व्यक्ति होगा जिसका ब्लड ग्रुप ए भी है तथा इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य और शुद्र वर्ण के ये लोग होंगे जिनका ब्लड ग्रुप क्रमशः बी ए और ओ है पर जैसा कि हमने कहा सभी वर्णों में ये चारों ब्लड ग्रुप मिलते हैं अतएव यह तर्क अपनी धार से स्वयं कट जाता है इस समस्त विवेचन का सार यह हुआ कि वर्ण जन्मगत नहीं अपितु तो गुण और कर्मगत है महाभारत में कहा गया है न विशेषोस्ति वर्णानाम, सर्वं ब्रह्म ब्राह्म जगत ब्राह्मणा सृष्ट पूर्वम ही कर्मभिर्वर्णता गतम वर्णों में कोई विशेष यानी भेद नहीं है जगत को ब्रह्मा का बनाया हुआ होने के कारण ब्राह्म ही कहना चाहिए भिन्न भिन्न कर्मों के कारण ही यह भिन्न भिन्न भिन भिन वर्णों में विभक्त हो गया है और यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से कर्मकृत वर्ण व्यवस्था की बात ही कही गई है स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है पर यह ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं गुणों और कर्मों से मिलता है